तो कल एक बात का ठीक उत्तर नहीं हुआ था ये जो अच प्रत्याहार जब हम बनाते हैं ये अचप्रत्याहार जब बनाते हैं तो ये बीच में जो ग और आते हैं ना इनको अच के अंतर्गत क्यों नहीं समाविष्ट किया जाता अच प्रत्याहार बोलने से इन वर्णों का ग्रहण क्यों नहीं होता तो इसमें तीन उत्तर दिए जाते हैं एक तो आचार्य का व्यवहार से आचार्य के आचार से आचार का मतलब आचरण से आचरण का मतलब व्यवहार जो सूत्रों में आचार्य ने जो आ, वो जो रचना की है जैसे उणादव बहुलम उन्होंने सूत्र बनाया तो उड़ादेव में ये ऋणय को अच यदि मानते होते हृणय को यदि अच मानते होते तो ई कोणची करते आचार्य जरूर ठीक है ना त्रिषि मृषि कृषे का शिपस्य त्रषि मृषि कृषे यदि में मानते होते तो ई को ई को यह करते होते तो जैसे ई को यह नहीं किया वो को वह नहीं किया नहीं के पर रहते तो इससे पता चलता है कि आचार्य इनको अनुबंधों को ये जो नये कह गए अनुबंध हैं इनको अच प्रत्याहार में समाविष्ट नहीं करते एक तो आचार्य सीध तरीके से बात कहते ये होती है ये नहीं होती ये होती है ये नहीं होती है और कुछ कुछ आचार्य इशारों में भी बात कहते हैं कुछ प्रयोग कर देते हैं उससे भी हमारे को कुछ कह जाते हैं ही इंगिते चेष्टे निमिशितेन आचार्याणाम अभिप्राय लक्षण केवल उनका कहने का तरीका यही नहीं होता जो सीधे तौर पर कोई बात कहते हैं है? लक्षणा और व्यंजना का भी प्रयोग करते हैं वो अभिधा में ही सारी बातें नहीं कहते लक्षणा और व्यंजना में भी कहते हैं और लोक व्यवहार में भी ये सारा होता ही है केवल अभिधा नाम की ही वृत्ति नहीं होती लक्षण व्यंजना भी होती है तो यहाँ पर उणादो बहुलम सूत्र बनाते हुए उन्होंने एक बात और कह दी कि ये जो अनुबंध हैं नय कह गए आदि इनको मैं अच प्रत्याहार में नहीं गिनता हूँ अच प्रत्याहार में इनका ग्रहण नहीं करता हूँ ये बात भी कह डाली उन्होंने हाँ जी सुरेंद्र जी समझे जो उन्होंने सूत्र बनाया उणाद बहुलम यदि ये नय कह गये मानते ना आचार्य कौन आचार्य पाणिनी तो उन अपने ही सूत्र में वो क्या करते यहाँ पर, तो पर। सूत्र करते हैं ना, ना को मानते तो ऊ को वह आदेश कर देते अच के पर यह होता है ठीक है यहाँ पर कह के पर रहते ये कर देते सबको समझ में आ गई है हाँ धर्मेंद्र जी आप बताओ क्या बताया गया मैं हाँ मान लेते सूत्र लगता ये में है हाँ सही बूझ समझ गए जी तो इस तरह से आचारात और एक अप्रधान हेतु दिया है और एक लोभ हो जाता है इनका इसलिए नहीं होता ठीक है सबको समझ में आ गई अप्रधान का मतलब होता है कि आचार्य प्रधान रूप से अचू को अच में पड़ा है और नये कहे गए को गौण रूप से पढ़ा है और इन नये कहे गए को हलू में पढ़ा है हल कौन से होते हैं हयावर्ट है से लेकर के हल के लय तक जो वर्ण है वो हल हैं और ये अच हैं तो प्रधान रूप से अचों को अच में और हलूँ को हल में पढ़ा है ये दूसरा उत्तर है अचों को प्रधान रूप से यहाँ पर पढ़ा है गौण रूप से इनको गौण और मुख्य में मुख्य में ही कार्य होता है गौण में कार्य नहीं होता ठीक है एक न्याय है ऐसा न्याय कि मुख्य और गौण दोनों उपस्थित हों तो कार्य जो होता है वो मुख्य में होता है गौण में नहीं होता है ठीक है और तीसरी बात इनका लोप हो जाता है इत संजय होने से जो मरने वाला होता है ना वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है कि मेरा ये काम शेष हो गया ये बच गया मैं थोड़ा सा और रुक जाता हूँ और मैं फिर जाऊँगा जो जाने वाला होता है वो चला ही जाता है वो प्रतीक्षा नहीं करता तो गए आदि जो है ये जाने वाले हैं चले ही जाते हैं ये प्रतीक्षा नहीं करेंगे कि कुछ और काम करेंगे या नहीं करेंगे तो इस तरह से इनका ग्रहण होता है। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ तो बीच में आने वाले अनुबंध है उनके विषय में न अंतिम वाला तो अपने किसका स्वरूप का ग्रहण कराता है और अंतिम वाले तो तो नहीं हो रहा कह और गय तीन का कह रहा हूँ यही पूछ रही थी पा रहा ना बस अंतिम वाले का तो नहीं होगा अपने आप ही नहीं पा रहा आदि अक्सर अंतिम के साथ मिलकर बीच वालों का ग्रहण कराता है और अपने स्वरूप का अंतिम के साथ मिलकर बीच वालों का ग्रहण कराता है तो गै कै का ही तो पता है चय का तो अपने आप ही नहीं पता आदि अक्षर अंतिम इतसंजक के साथ मिलकर आदि वर्ण ग्रहण करा रहा है ये अंतिम के साथ मिलकर ये आदि अक्षर जो ए है ना ये बीच वालों का ग्रहण करा रहा है ठीक है और आदि वर्ण अपने स्वरूप का भी आदि वर्ण दो काम कर रहा है कब कर रहा है अंतिम वर्ण के साथ मिलकर के अंतिम क्या है च है तो अंतिम के साथ मिलकर आदि अक्षर बीच वालों का ग्रहण कराता है और अपने स्वरूप का जब बीच वालों का ग्रहण कराता है तो यह प्रश्न उठेगा कि ऋण कह गय का भी ग्रहण पाएगा अच कहने से है ऋण कह गय अच कहने से ग्रहण पाएगा तो क्यों नहीं हो रहा तो उसका उत्तर ये है कि ये जो है आचार्य का ये व्यवहार हमको ये संकेत देता है कि नहीं होता आज के ग्रहण से ग्रहण और इनका लोप हो जाता है तो ग्रहण कैसे होगा तो ये आप्रधान और ये अप्रधान है यहाँ अज के अंतर्गत इनका जो निर्देश किया है वो अप्रधान है प्रधान तो इनका निर्देश हल के अंतर्गत है हयव्रट लण यमगण उस अवधि के अंदर प्रधान रूप से पढ़े हैं ये ठीक है ये प्रधान और प्रधान वाली बात थोड़ी सी समझ में कम आई होगी क्या आ गई हाँ जी अभी प्रसंग चल रहा है अचों का, तो आज कहीं इसमें लेंगे लेंगे लेंगे काम आज कहीं का इसमें इसमें नहीं तो प्रधान अच है और अब वेंजन इसमें जो हल है का अंतिम वाले तो वैसे ही नहीं हो रहा है अंतिम वाला क्यों नहीं हो रहा नहीं नहीं नहीं आदि अक्षर अंतिम संजक के साथ मिलकर कौन आदि वर्ण अंतिम इत संजक के साथ मिलकर आदि अक्षर बीच वाले वर्णों का ग्रहण कराता है और अपने स्वरूप का तो मेरे कह रहा अंतिम अक्षर का तो वैसे ही ग्रहण नहीं हो रहा है पे होना न, हाँ। किस किस का, का आदि अक्षर ग्रहण करा रहा है बीच वालों का है? बीच वाले वर्णों का ग्रहण करा रहा है और अपने स्वरूप का स्वम रूपम तो ये आदि अक्सर बीच वाले ये सारे प्राप्त होने लगे तो क्यों नहीं होता ये एक प्रश्न बन रहा था तीन उत्तर दिए आचार्य का एक तो व्यवहार से पता लगता है कि ग्रहण नहीं होता क्या व्यवहार है उड़ादि कृषे कामोर अस्वाद जी गमुण नित्यम इनको में ई ईण के पर रहते बहुत सारे सूत्र मिलेंगे आपको इनके व्यंजनों के पर रहते इको नहीं लगाया कौन से व्यंजन न कह गय का उदाहरण क्या है गमो अस्वाद अची अची के बाद है ना जी, अची तो ये गै के पर रहते इस इको प्राप्त है ना घसी घास घसी और ये घासो गंसो। ये ई है ये इको एनर्जी प्राप्त है ना ई नाजी हाँ वो भी आ गया पर वो जो है उसको तो कोई ऐसे भी कह देगा निर्देश करने के लिए और स्पष्टता के लिए ऐसे ऐसे कुछ कहने लगेगा आचार्य कई सारी बातें ना स्पष्टता के लिए भी वो कार्य होते प्राप्त होते हुए भी, भी नहीं करते निर्देश करने के लिए भी नहीं करते जैसे आई हु है स्पष्ट निर्देश करने के लिए यहाँ संधि कार्य नहीं किया हैं इसका एक उत्तर और भी है कि ये निपात हैं यहाँ संधि कार्य क्यों नहीं हुआ ई और ऊ के बीच में अलग अलग निपात हैं ये अ और निपात जो होते हैं निपात एक एक सूत्र निपात एक आज वो कहता है एक अच वाले निपात प्रग्रिय संज्ञक होते हैं क्लुत प्रग्रिया नित्यम जो प्रग्रिय होते हैं उनको प्रकृति भाव हो जाता है प्रकृति भाव का मतलब विकार नहीं होता है एक प्रकृति होती है एक विकृति होती है विकार होता है प्रकृति का मतलब अपने स्वरूप में ठहरना योगी की तरह और विकार का मतलब परिवर्तन हो जाना उसके स्वरूप में कुछ परिवर्तन आ जाना हैं समझ गए तो और ई में परिवर्तन नहीं आएगा ऐसे ही रहेंगे बिल्कुल शांत कुछ भी इसमें परिवर्तन नहीं आएगा हैं तो ये जो है ये भी एक प्रश्न बनता है यहाँ पर आई उनक में संधि कार्य क्यों नहीं होता क्यों नहीं होता भाई निपाते। है निपाते। किस सूत्र से निपाते नहीं निपातेगा जनांक। मैंने बतलाया कि ये सूत्र जो होते हैं ना ये संज्ञा सूत्र हैं, परिभाषा सूत्र हैं, कोई विधि सूत्र है तो कौन से सूत्र से कौन सी संज्ञा होती है अब मैं पूछूं कि जो है वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र बताओ आप कहने लगो वृद्धि रेची तो गलत हो गया वृद्धि रेचि तो विधि सूत्र है कार्य करने वाला सूत्र है तो निपात संज्ञा करने वाला अलग सूत्र है प्रग्रीय संज्ञा करने वाला अलग सूत्र है ठीक है प्रग्रीय संज्ञा करने वाला सूत्र निपाते का जना और निपात संज्ञा करने वाला सूत्र है चादव सत्वे ठीक है चादी एक गण है च वाह है अह इत्यादि सैकड़ों शब्द हैं उसमें तो चांदीगण में जो शब्द पढ़ दिए उनको निपात कहते हैं यदि वो द्रव्य में वर्तमान ना हो यदि उनका अर्थ द्रव्य ना हो चांदीगण में कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो द्रव्य को भी कह सकते हैं तो जब वो द्रव्य को कहेंगे तो उनका निपात नहीं होगा जैसे एक पशु शब्द है चांदीगण में पशु का अर्थ जो है सम्यक भी होता है और पशु अर्थ पशु भी होता है तो जो पशु अर्थ है ना पशु का एनिमल उसकी निपात संज्ञा नहीं होगी तो हो हाँ सम्यक द्रव्य नहीं है चादयो असत्वे असत्वे का क्या अर्थ है संदीप जी चादी निपात होते हैं असत्वे असत्वे का क्या अर्थ है यदि वे चादी शब्द द्रव्य में वर्तमान ना हो सत्व कहते हैं द्रव्य को ठीक असत्य का मतलब अद्रव्य शादी शब्दों की निपात संज्ञा होती यदि वे द्रव्य में वर्तमान न द्रव्य को ना कहें द्रव्य अर्थ वाले द्रव्यवाचक ना हो ठीक है तो अब देखिए अच में अच्छ में जो है न, ना नह गया ग्रहण क्यों नहीं होता ऐसी बात चलाई ना नह गए का तो नये कह गए का तो अँचू में प्रधान रूप से नहीं पढ़ा है हलू में उनको प्रधान रूप से पढ़ा है तो इसलिए हलू में ही इनका ग्रहण किया जाएगा अँचू में ग्रहण नहीं किया जाएगा इन्होंने ये कहा कि तीन हेतु हैं जैसे आचरण से अप्रधान होने से और लोप हो जाने से किसके संदर्भ में ये बात कही गई है स, नकुल जी ये तीन बात किसके बारे में कही गई इनमें आज में, इन में, में ग्रहण नहीं होते और हल प्रत्याहार बनाएंगे तो हल में भी ग्रहण नहीं होते वो अंतिम वाले तो उसकी जरूरत नहीं है हल ग्रहण करने से जैसे हल प्रत्याहार बनाया हल एक प्रत्याहार बनाया हयवरठ अब जो है हयवरठ लण यम अब कोई यू कहे यम प्रत्याहार यम प्रत्याहार है तो यम प्रत्याहार में और ट इनका ग्रहण क्यों नहीं होता तो इसका प्रत्याहार में ग्रहण का कोई प्रयोजन देना पड़ता है जैसे कि इन्होंने एक बात पूछी थी किसने पूछी थी कि आपने पूछी थी कि हकार जो एवरेट में भी पढ़ा है और हल में भी पढ़ा है आपने पूछी थी दो बार तो उसका प्रयोजन दिया जाता है कि भाई हल में तो इसलिए पढ़ा है कि वो जो है कोई सूत्र कोई कोई सूत्र देना पड़ता है ना हमारे को जैसे झल में भी हकार को चाहते हैं और हश में चाहते हैं अश में चाहते हैं हश में चाहते हैं अश प्रत्याहार में अश और हश, हकार का ग्रहण चाहते हैं ना यदि पहले में ही करते तो इन्हीं में होता और यदि कोई कहे कि दूसरे में कर देते दूसरे में जैसे झल में हकार को चाहते हैं केवल दूसरे में, दूसरे में कर दे तो इसमें तो हो जाता पर इसमें नहीं होता जब झब घड़ जब गढ़ खप चढ़ चढ़ता वो कपह सर हल यदि आगे वाले हकार को रख लेते पहले वाले को नहीं रखते तो झलो झली सूत्र में तो काम बन जाता पर हसीचे सूत्र में कैसे काम बनता और भो भगो पूर्व योशी में कैसे कार्य चलता हमारा यदि पहले में ही रख लेते झलो तो जली में तो ऐसे प्रयोजन देने पड़ते हैं कि हमने पहले में ही ग्रहण क्यों किया एक एक में ही ग्रहण क्यों किया दूसरे में क्यों किया ऐसे प्रयोजन देने पड़ते हैं कहीं पर प्रत्याहार में किसी अक्षर को रखा है तो हरेक का कोई ना कोई प्रयोजन देना पड़ेगा हमारे को जैसे इस प्रत्यार बनाए हमने तो किस प्रत्यहार में कौन से वर्ण रखे हैं उनके प्रयोजन देने पड़ते हैं तो यहाँ पर ये यूँ कहेंगे कि भाई ये यम है तो यम में ट और टण भी अक्षर आने चाहिए तो यूँ कहेंगे कि ये तो फिर वही एक तो लोप हो जाता है इनका इत संज्ञा हो जाती है और कोई आचरण भी नहीं दिखाई देता कि टण को ऋण तो आ ही गया है यहाँ पर यम में मेंण तो आ ही गया है ट की एक समस्या बनेगी जैसे यम कहेंगे ना यम ग यम में नकार तो आ ही चुका है उसके तो, उसके तो कोई बात ही नहीं है दो बार ग्रहण कर लो एक बार कर लो उसमें क्या फर्क पड़ता है समझ गए यम प्रत्याहार कहने से जो ये नकार है ना ये वाला नकार यदि इसमें आ भी जाए तो कुछ दिक्कत होगी क्या यम में तो ये नकार आ ही रहा है अब तय की बात है वहा पढ़ा है फिर क्यों कहेंगे दोबारा इसमें में आए तो इसका कोई प्रयोजन देना पड़ेगा कि क्या प्रयोजन है क्या मतलब इसमें तो इसमें अप्रधान फिर दूसरे तरीके से लगेगा इस जिस तरह से यहाँ लगाया वैसे नहीं लगेगा यूं लगेगा अप्रधान कि भाई इनको अंतिम अक्षरों को प्रधान रूप से अब प्रत्याहार बनाने के लिए रखा ही नहीं चलो आगे बढ़ो थोड़ा सा वास्तव में ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर ये और वाले बिल्कुल ही हो जाएंगे गायब हो जाएंगे तो देखिए मैंने ये कहा कि इस संधि कार्य क्यों नहीं होता यहाँ पर क्यों नहीं होता संधि कार्य संधि जो है वो तो नित्य है संधि में विकल्प तो है ही नहीं तो ये क्यों नहीं होता निपात एकाजनांग इनकी निपात संज्ञा है उसमें बहुत सारे शब्द पड़े हैं सत्व में बहुत सारे पड़े हैं तो निपात संज्ञा हो जाएगी और निपात एकाजनांग एकज वाले निपात की प्रगृह संज्ञा हो जाती है इसलिए यहाँ पर प्रग्रीय संज्ञा होने से संधि कार्य नहीं होता प्लुत प्रग्रिया नित्य में एक और सूत्र बना रखा है कि जो प्लुत होते हैं और प्रग्रीय होते हैं उनमें संधि कार्य नहीं होता वो प्रकृति भाव पर प्रकृति भाव रहता है ठीक है वृद्धि का अर्थ हम कर रहे हैं अब वृद्धि का मतलब आई औ तो इसका मतलब यह हुआ आ आई औ इनकी वृद्धि संज्ञा होती है यहां पर जो तकार पड़ा है ना यह तकार किस लिए होता है यहाँ कुछ भी ऐसे नहीं लगा रखा तकार यदि प्रयोग किया है तो उसका भी प्रयोजन मिलेगा ऐसे ही नहीं लगा दिया कि तकार यहाँ लगा दिया बस उसका भी प्रयोजन ढूंढा जाता है उसको भी तलाश करते हैं कि यह तय क्यों लगाया तय का क्या मतलब तो तय जो होता है वो इसके लिए तो हो नहीं सकता आ के लिए क्यों क्योंकि तय इसलिए लगाया जाता है तय लगाया जाता है तपरस तत्काल से तकार लगाने का प्रयोजन ये होता है कि वो वर्ण जिसके साथ तय लगाते हैं वो उसी का ग्रहण कराए उससे भिन्न काल वाले का ग्रहण ना होवे भिन्न काल वाले का ग्रहण किससे पाता है रणजीत जी अनुदित सवर्णसा प्रत्यय हम्म एक सूत्र अनुदित सवर्ण से प्रत्यय वो कहता है अण अक्षर अण में कौन कौन से आते हैं अ अः है? हाँ, यहां तक अण होते हैं तो अण में जो आ जाते हैं वो सवर्ण के ग्राहक हो जाते हैं और ये आण में आता नहीं है इस सूत्र में जो अण पढ़े हैं ना यहीं पर ये सूत्र दीर्घ का ग्रहण नहीं करा देगा कि अण कहने से आप आ भी ले लो है इस सूत्र में अ के द्वारा ये कहा है, आ, इ उ अपने सवर्ण का ग्रहण करा देते हैं ऐसा उल्टा नहीं होता है कि आ का ग्रहण करा दे ये दो बात कही मैंने अ तो आ का ग्रहण करा देगा पर आ का ग्रहण नहीं कराएगा ई तो ई का ग्रहण करा देगा ये वाला ई इसका ग्रहण नहीं कराएगा क्यों नहीं कराएगा क्यों नहीं कराएगा इसलिए कि अण में नहीं आते अणवर्ण जो है वो अपने सवर्ण का ग्रहण कराते हैं है तो हाँ यही प्रश्न बनता है उसका उत्तर दिया जाएगा यही प्रश्न बनता है पहले प्रश्न समझ में आना चाहिए प्रश्न समझ में आ गया तो उत्तर तो सरल हो जाता है अनुदित सूत्र का अर्थ बताओ पहले अक्षर और उदित अपने सवर्ण का ग्रहण कराता है सवर्ण क्या होते हैं तुल्यास से प्रयत्नम जो स्थान और प्रयत्न समान हो जिन वर्णों के उनको सवर्ण कहते हैं स्थान वर्णोचरण शिक्षा में स्थान और प्रयत्न पढ़ें स्थान और प्रयत्न जिन वर्णों के समान होते हैं उनको सवर्ण कहते हैं स्थान और प्रयत्न तालु मूर्धा दंत ओष्ठ स्थान होते हैं ना और प्रयत्न होते हैं स्पृष्ट ईसत स्पृष्ट विवृत ईसत विवृत संवृत्त ये प्रयत्न होते हैं बाह्य प्रयत्न संवर्ण संज्ञा में नहीं लिए जाते आभ्यंतर प्रयत्न ही लिए जाते केवल पढ़ लीजिए वर्णोदर्ण शिक्षा सबने एक आभ्यंतर प्रयत्न होते एक बाह्य प्रयत्न होते स्थान होते तो सवर्ण संज्ञा में स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न लिए जाते हैं बाह्य प्रयत्न नहीं लिए जाते ठीक है जिन वर्णों के स्थान और प्रयत्न समान होते हैं उनको सवर्ण कहते हैं क्या कहते हैं सवर्ण कहते हैं जब सवर्ण होते हैं वे सवर्ण के ग्रहण अण और उदित अक्षर सवर्ण के ग्रहण करा देते हैं जैसे अण अक्षर में ये वर्ण आते हैं ना ये अपने सवर्ण के ग्रहण इनके जो सवर्ण हैं उनका ग्रहण करा देंगे पर जो अण नहीं है वो अपने सवर्ण का ग्रहण कैसे कराएगा ना तो इन्होंने ये प्रश्न किया कि अण में तो आता नहीं है आ तो इसमें सवर्ण ग्रहण की कोई संभावना नहीं सवर्ण ग्रहण को रोकने के लिए तपार तपार किया जाता है सवर्ण ग्रहण को रोकने के लिए तकार लगाते तकर तकार एक प्रकार की लगाम है जब ज्यादा कुछ करने लगे वो ग्रहण कराने लगे तो तकार लगा करके सीमा बांध देते हैं जैसे कहीं पर आकार से आकार को ही ग्रहण कराना है तो कह देंगे विशेष अदे गुणा अतुत्सर्द धातु के मतलब ऐसे अको ही लेना चाहते हैं तो क्या करेंगे तकार लगा देंगे ये किसने लगाया तकार अनुदित सवर्णश्चा प्रत्याय से दीर्घ आका भी ग्रहण होने लगा तो तपरस तत्काल से एक सूत्र बनाया और कहा कि जो तपर अक्षर होता है वो केवल के उतने ही काल वाले का ग्रहण होता है अधिक काल वाले का ग्रहण नहीं होता तत्काल तपर वर्ण के काल वाले काल के समान काल है जिसका ऐसे सवर्ण का ग्रहण होता है उससे भिन्न काल वाले का ग्रहण नहीं होता ठीक है ये तपर का प्रयोजन है अब ये यहाँ पर आ के साथ तपर किस तय किसने लगाया ये प्रश्न हो रहा है सवर्णियों का ग्रहण तपर इसलिए लगाया जाता है तत्काल सवर्णियों का ग्रहण और भिन्न काल वाले सवर्णियों का ग्रहण ना हो है? एक तत्काल सवर्ण होते हैं एक भिन्न काल वाले भी सवर्ण होते हैं पूरी वर्णोच्चारण शिक्षा टिकी हुई है जितनी स्पष्ट होगी उतना ही ये तीन सूत्र उतने ही अच्छे समझ में आते हैं तुल्लास तो प्रण सवर्णम ना झलो दो तो ये अनुदित सवर्णस्य प्रत्यय तप्रस तत्काल स्थानांतरता पाँच सूत्र जो हैं पूरी वर्णोच्चारण शिक्षा ऐसी होनी चाहिए एकदम स्पष्ट ऐसे ही ऐसे टच करते ही पूरी एकदम चित्र आ जाए जैसे वहाँ करते हैं ना कंप्यूटर पर ऐसे उंगली मारते ही पूरा चित्र आ जाता है तो ऐसे ही छूते ही पूरा चित्र आ जाए इन पाँच सूत्रों को तब समझ में आएगा वर्णोच्चारण शिक्षा का पूरा चित्र आ जाना चाहिए मस्तिष्क पटल पर पूरा चित्र आ जाना चाहिए हैं आकार के कितने भेद होते हैं ह्रस्व दीर्घ प्लुत भेद होते हैं ना, और ह्रस्व के कितने भेद होते हैं आकार के जो है ह्रस्व दीर्घ प्लुत तीन भेद होते हैं और ह्रस्व आकार के छः भेद होते हैं दीर्घ आकार के छः भेद होते हैं प्लुत आकार के छः भेद होते हैं हैं जी अठारह भेद, भेद होते हैं आकार के हैं तो यदि हम तपर ना करें तब तो अठारह के अठारह ग्रहण हो जाते हैं तो तपर यदि नहीं लगाते तो सारे अठारह मानी ह्रस्व दीर्घ प्लुत्न इनका ग्रहण होगा और यदि तपर लगा दें तो ह्रस्व कहने से ह्रस्व ही लिया जाएगा दीर्घ कहने से दीर्घ ही लिया जाएगा और प्लुत्त तो प्लुत की तो संभावना नहीं प्लुत कहेंगे तो प्लुत ही लिया जाएगा फिर वो ह्रस्व दीर्घ कैसे लिया जाएगा यूँ समझ लो जिसका उच्चारण करेंगे उसी का ग्रहण होगा ना ह्रस्व कहेंगे तो ह्रस्व का ग्रहण दीर्घ कहेंगे तो दीर्घ का ग्रहण प्लुत् कहेंगे तो प्लुत का ग्रहण होगा और यदि तपर लगा दें तब ये स्थिति बनेगी ना तपर लगा दें तब ये स्थिति बनेगी और तपर यदि ना लगाए तो एक को कह देने से सारे उसका परिवार ले लिया जाता है एक को कहा सारा परिवार ले लिया जाता है जैसे इको एणची में है इक कहा इक का मतलब तो ये चार है ना एक कहने से पर दीर्घ ई भी ले लिया जाएगा दीर्घ ऊ भी ले लिया जाएगा दीर्घ री भी ले लिया जाएगा और री जो है दीर्घ होता नहीं है तो ये सब ले लिए जाते हैं ना अच कहने से भी सब ले लिए जाएंगे दीर्घ आ दीर्घई दीर्घू दीर्घ उ परे रहते कह रहे हैं ना सब ले लिए जाएंगे पर कहीं तपर कर देते हैं तो उसी का ग्रहण होता है उसके जो भेद प्रभेद होते हैं वो सब नहीं लिए जाते उसके का हाँ सासिक निरुण नासिक, नासिक। समान, काल समान काल वाले जो हैं उनका ग्रहण होता है तकार यदि होता है तब तो उन्हीं का ग्रहण होता है और यदि तकार नहीं होता है तो अण जो होते हैं वो अ ई उ के रूप में यदि पढ़े हुए होते हैं तो सवर्ण ग्रहण हो जाता है और यदि तपर कर देते हैं तो उसी का ग्रहण होता है सवर्ण ग्रहण नहीं होता है तो यहाँ वृद्धिरादेश में जो आत के साथ जो तय लगाया है यहाँ पर ये आ अपने स्वर्ण का ग्रहण करा ही नहीं सकता क्योंकि अण अक्षर स्वर्ण ग्रहण कराते हैं अण जो अक्षर होते हैं वे सवर्ण ग्रहण कराते हैं ठीक है तो अण में ये आ आता नहीं है इसलिए सवर्ण ग्रहण नहीं करा सकता था फिर भी यहां पर आ को तपर किया है तो इसका कुछ प्रयोजन है इसका प्रयोजन ये है कि इस आई और अहू को तपर देखना चाह रहे हैं आचार्य आ के साथ में लगा हुआ तकार इससे परे अक्षर जो आई और है ना ये तो अण में आ जाते हैं ना ए, ओ, आई, ए ओ, आई, ये तो अण में आ जाते हैं ना तो इनको तपर करना चाह रहे हैं इनको तपर करने से क्या लाभ होगा ये आई जब द्विमात्रिक होंगे तो इन्हीं की वृद्धि संज्ञा होगी ये यदि त्रिमात्रिक चतुर्मात्रिक होंगे तो उनकी वृद्धि संज्ञा नहीं होगी वृद्धि रेची कहता है कि वृद्धि हो अ और आई के स्थान में वृद्धि हो तो ये जो है ये एकमात्रिक है ना आकार और ये आई द्विमात्रिक है और स्थानीय अंतरतम एकमात्रिक और द्विमात्रिक के स्थान में जब आई वृद्धि होगी अ और आई के स्थान में वृद्धि क्या होती है पूछे तो आई, आई होती है अब ये जो आई है अ और आई के स्थान में हुआ है तो त्रिमात्रिक होना चाहिए ना अंतर्तम इसके स्थान में जब वृद्धि होगी तो ये भी ऐसी होनी चाहिए ना जैसा स्थानीय है वैसा आदेश होना चाहिए स्थानी में तीन मात्रा हो जाती हैं, तो आदेश में भी तीन मात्रा होनी चाहिए हैं? मात्रा का मतलब समझते हो जैसे अ एकमात्रिक है आ द्विमात्रिक है और ये आ त्रिमात्रिक है तो इस तरह से ए ए द्विमात्रिक है और इसको यदि प्लुत कर दें तो ये त्रिमात्रिक है आई ये द्विमात्रिक है और ये वाला ये त्रिमात्रिक हो तीन मात्रिक है ये मतलब इसके उच्चारण में यदि एक सेकंड लगता है न, दो सेकंड लगते हैं तो इसके उच्चारण में तीन सेकंड लगना चाहिए ठीक है और ओ ये द्विमात्रिक है और ये ओ इसका उच्चारण में तीन सेकंड लगना चाहिए तो ये द्विमात्रिक है अर्थात दो सेकंड से तो बोला जाता है ये एक सेकेंड और इनको मिला दें तो ये तीन सेकंड से बोलना चाहिए किंतु दो सेकंड वाले की ही वृद्धि संज्ञा होगी तपर कर दिया ना तपर कर दिया तो जितना इसका उच्चारण काल है उतने की ही वृद्धि संज्ञा होगी दो सेकंड वाले की ही वृद्धि संज्ञा होगी तीन सेकेंड वाले की वृद्धि संज्ञा नहीं होगी तैसे परे जो उसको वो भी तपर तपर शब्द के दो अर्थ होते हैं समास के भेद से तपर शब्द में यदि हम त परे है जिससे बहुवरी समास करेंगे तो आ को तपर कहेंगे त परे है जिस से करेंगे तो आ तपर है और यदि तत्पुरुष करेंगे तो ऐच तपर है ऐसा समझिए यहाँ पर एक एक अर्थ तो जरूरत नहीं इसलिए यहां पर आई और अ के लिए तपर है ये बताया जाता है के लिए जब तपर करेंगे तब कैसे होगा तो तो तो समास। तात पर है पंचमी तत्पुरुष तात्पर है तपर तैसे परे जो वो तपर हम अदेन्गुणा में जो अत एंग यहां पर दोनों समास लिए गए हैं अधेंगुणा में जो ये तप तय लगा हुआ है ना यहाँ पर दोनों समास लिए गए हैं तय परे है जिससे बहुबरी समास से तो अय को तपर कहेंगे और तय से परे पंचमी तत्पुरुष के अनुसार एंगो तपर कहेंगे तो यहाँ तो दोनों अक्षरों दोनों तरफ तय का संबंध लग रहा है तय का संबंध पहले के साथ भी है बाद वाले के साथ भी है पर वृद्धिरादेश में तय का संबंध बाद वाले के साथ है पहले वाले के लिए ज़रूरत नहीं है लगा दें तो कोई समस्या नहीं है ये जो तकार है इसको यदि इसके साथ लगाएं, तो तय पर है जिससे वो तपर तो इससे हमारा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है इसलिए जो प्रयोजन सिद्ध हो रहा है उसी के लिए मान लेते हैं कि तात्पर्य तपरा इसके अनुसार ये जो तकार है और इससे दूसरा एक प्रयोजन भी सिद्ध होता है दूसरा प्रयोजन ये सिद्ध होता है कि आ और आई में संधि कार्य भी रुक गया ये जो तय है उच्चारण सौकर्य भी हो गया है बोलने में मतलब सुविधा भी हो गई है तय लगाने से तय को तो दय हो जाएगा जलाम से सुनते आदई बोलने में भी सुविधा हो गई और ये जो तकार है इससे आई और ओ को भी तप्पर कर दिया ये दकार नहीं है तकार है मूल रूप में आदईस बोलते हैं न बोलने में तो आदेश बोलेंगे पर ये मूल रूप में क्या है ये देखना पड़ेगा मूल रूप में क्या है ये तकार, तकार है ठीक है सांघितिक बोलते हैं इसको सांघितिक दत्व हो रहा है मानी जो दकार हो रहा है वो संगीता के कारण हो रहा है हाँ ये बात किसी को समझ में ना आई हुए बोलिए जिसको भी नहीं आई वो बोल दो निस्संकोच उसको उसको हैं नहीं ये जो तपर तपर तपर है ना में तपर का दो अर्थ हैं। तपर के दो अर्थ अर्थ हैं हैं हैं के क्या क्या जिससे बताओ किससे ऐसे तो तपर का एक अर्थ के अनुसार ऐ को तपर कहेंगे और तपर के दूसरे अर्थ के अनुसार को तपर कहेंगे तय परे, तैसे परे। तय के परे।, परे मनी पश्चात हाँ तय के पश्चात जो है वो तपर है हाँ। रणजीत जी समझे क्या बताया तयसे परे जो है वो परे क्या है ए है और एंग एंग एंग का मतलब ए तैसे परे एंग है और यहाँ पर तयसे परे क्या है आइच तैसे परे वृद्धिराधित सूत्र में आइच है ना तो तैसे पर है एच तपर है तपर तो ये आभी है पर इसलिए इसको नहीं मानते कि इससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है मतलब आको भी तपर कह सकते हैं पर आ को तपर का यदि कोई प्रयोजन ढूंढोगे तो मिलेगा नहीं यू कहेंगे कि आ को तपर करने से क्या प्रयोजन पूरा करोगे तो कोई प्रयोजन नहीं है आको तपर करने से प्रयोजन क्या होता है जैसे यहां पर अको तपर करने से प्रयोजन हमारा है ह्रस्व आकार का ही ग्रहण हो इस आकार से यदि यहाँ तपर नहीं लगाते ना तो पता क्या होता दीर्घ आ की भी गुण हो जाती प्लुत आकी भी गुण हो जाती यदि यहाँ तपर नहीं लगा तकार नहीं करते तकार का प्रयोग नहीं करते तो ऐ के द्वारा दीर्घ और प्लुत भी गृहित हो जाते और गुण संध्या जो कर रहे हैं ना वो ए की भी होती आ की भी होती और आ प्लुत की भी होती यदि इसको तपर नहीं करते तो दीर्घ तो है ही ये प्लुत्त की भी गुण संध्या हो जाती लुत की भी गुणसंज्ञा हो जाती है अब क्या होगा दीर्घ की ही गुणसंज्ञा होगी हृस्व का तो ग्रैंड कैसे करोगे जैसे हमने कहा आदेंग्रस्व तो होते ही नहीं हैं है? ए है दीर्घ ही होते हैं ठीक है तो वृद्धिरादेश के साथ मैंने अधय गुणा का भी का प्रयोजन बताया है वृद्धिरादेश बताते बताते अधेन् का भी तपर का प्रयोजन बता दिया कि अधयंग गुणा में जो ये तपर करण है ये जो तपर करण है ये सर्वार्थ है सर्वार्थ का मतलब उभयार्थम है योग दर्शन का एक सूत्र में इस, इसके द्वारा जो व्याकरण पढ़े हुए होते हैं ना उनके द्वारा एक योग दर्शन का सूत्र समझाता हूं दृष्टि दृश्यों दृश्योपरक्तन चार बाईस है या तेईस है कुछ ऐसे है सूत्र चौथे पाद का बाईस तेईस नंबर सूत्र है दृष्टि दृश्योपरक्तम चित्तम सर्ववार्थम जो चित्त होता है वो दृष्टा से भी उपरक्त होता है और दृश्य से भी उपरक्त होता है इस तरह से सर्वार्थम सर्वार्थम माने उभयार्थम। हमारा जो चित्त है मन है अंतकरण है वो दृष्टा से भी उपरक्त हो सकता है और दृश्य से भी उपरक्त हो सकता है ऐसे ही उपरक्त का मतलब जैसे कि एक कोई मणि है और मणि के पास लाल फूल रख दिया सफ़ेद मणि हो और लाल फूल उसके पास रख दें तो यूं कहेंगे कि ये लाल रंग से उपरक्त हो गई मणि ये है उपरक्त हैं जैसे तो सफ़ेद कपड़े में जब हम लाल गुण डाल दे, देते हैं तो लाल गुण से उपरक्त हो गया वस्त्र समझ गए तो हमारा जो चित्त है वो दृश्य से भी उपरक्त होता है विषयों से संसार के विषयों से भी उपरक्त होता है और दृष्टा से भी उपरक्त होता है का मतलब है, दृष्टा के साथ भी एक रूप हो जाता है और दृश्य के साथ भी एक रूप हो जाता है ऐसा बताया तो यहाँ पर यहाँ पर जो ये तकार है ये सर्वार्थम ये लिखा है कि ये तय के लिए भी है एंग के लिए भी है और वृद्धिरादेश में जो आ वृद्धि आदेश में जो तकार है ये सर्वार्थ नहीं है ये एच के लिए ऐजर्थम अर्थम यह तपरकर्ण जो है एच के लिए है आ के लिए क्यों नहीं है आवश्यकता नहीं है तो इस तरह से इसको समझना है तो हमारा सूत्र जो है वृद्धि आदेश आदेश में प्रथमा का एक वचन है और ये समाहर द्वंद समाह में चकार चकार का प्रयोग किया जाएगा तो जो है, ये आदुंसकिंग एक वचन का रूप है नपुंसकलिंग एक वचन का रूप है कोई कोई इसको त्रिपद सूत्र भी मानते हैं तीन पदों वाला वृद्धि एक पद आत् प्रथमा एक वचन और एज प्रथमा एक वचन है ऐसे तीन पद होंगे तो फिर तीन पद मानेंगे तो समास नहीं होगा दो पद मानेंगे तो इसको समास मानना पड़ेगा अर्थ में कोई अंतर नहीं पड़ता है अर्थ वही होगा आ आई ओ इनकी वृद्धि संज्ञा होती है आ आई औ की वृद्धि संज्ञा होती है समाह द्वंद और इतर योग द्वंद दो प्रकार का द्वंद्व होता है इतरेतर योग का मतलब होता है एक दूसरे के साथ योग और समाहार का मतलब बहुत सारी चीजों का एक समाहार कर देते हैं समूह बना देते हैं इतरेतर योग द्वंद में द्विवचन बहुवचन होता है और लिंग कैसा होता है परव लिंगम द्वंद तत्पुरशोक बाद वाले शब्द के अनुसार लिंग होता है ठीक है तो अपना सूत्र ये हो गया आ अयू की वृद्धि संज्ञा होती है देखो संज्ञा संजी निर्देश में ष्ठी भी होती है प्रथमा भी होती है जैसे हम यूँ कहें इस पदार्थ का वृक्ष नाम है इस चीज़ को डस्टर कहते हैं इस चीज़ का डस्टर नाम है इसका ऐसे भी बोलते हैं षठी विभक्ति का भी प्रयोग करते हैं और प्रथमा से भी कह देते हैं और इतरे योग शब्द का अर्थ है एक दूसरे के साथ योग इतर इतर योग इतर इतर योग तो इसका मतलब है एक दूसरे के साथ योग एक दूसरे के साथ योग जैसे राम लक्ष्मण तो राम का लक्ष्मण के साथ योग लक्ष्मण का राम के साथ योग इस तरह से कहा जाता है दोनों को एक दूसरे के साथ संबंध बना करके कहा जाता है हाँ, समूह के रूप में नहीं कहते एक दूसरे के साथ संबंध जोड़ करके बात को कहते हैं तो एक बात अब और रह गई एक होते हैं शाला जैसे शब्द मिलेंगे आपको शाला माला और एक ऐसे होंगे शब्द जैसे पच धातु है और नूल प्रत्यय करेंगे और पद से फिर पाँच बनाएंगे यहाँ पर तो पहले से ही आ मौजूद है यहाँ पर वृद्धि शब्द के द्वारा आया है तो ये कहेंगे कि ये जो आ है ये तो तद्भावित है और ये अतद्भावित है तद्भावित अतद्भावित ये दो शब्द जो है ना आपको समझने पड़ेंगे अतद्भावित आ और ये तद्भावित जय तदभाविता आहो चाहे अतद्भाविता आहो इसी तरह से ऐ औ तद्भावित ऐ औ हो या अतद्भावित ऐ ऐ औऊ हो उनकी वृद्धि संज्ञा हो जाती है तत्मणि उसके द्वारा वृद्धि शब्द के द्वारा भावित उत्पादित वृद्धि शब्द के द्वारा भावित उत्पादित तद्भावित और अतदभावित माने स्वतः ही मौजूद हो वृद्धि शब्द के द्वारा नहीं हैं जैसे शाला एक शब्द है हमने ऐसा नहीं बनाया कि शल धातु थी और ऋण प्रत्यय किया और शल से ये शाल बन गया और निर्णय का ए मिल गया इसमें फिर टाप किया इस तरह से शाला शब्द नहीं बना रहे हम ठीक है शल धातु से निर्णय करके निर्णय अतुपधा वृद्धि हो गई शाल बन गया शाला बन गया ऐसा नहीं शाला एक शब्द है बस मल धातु से माला नहीं बना रहे माला एक शब्द है ऐसा मान रहे हैं यदि मल धातु से या शल माला ये भी तद्भावित होंगे ठीक है तद्भावित कहते हैं वृद्धि शब्द कहकर के वृद्धि शब्द के द्वारा जहां आ, आ आई औ आते हैं वे तद्भावित और वृद्धि शब्द के द्वारा जहां नहीं आते पहले से ही शब्द में मौजूद रहते हैं वो अतद्भावित तो सूत्र का पूरा अर्थ हुआ आकार आयकार औकाराण तद्भाविता नाम अतद्भाविता वृद्धि संज्ञा बहुती आकार आयार औकार तद्भावितों या तद्भावितों वृद्धि संज्ञा हो जाती है हैं तो ये सूत्र का अर्थ हो गया उदाहरण हैं बहुत सारे उदाहरण हैं दो दो तीन मैंने दिए हैं अभी अभी एक तो उदाहरण दूंगा मैं कृदंत के तरभारे तरभारे वैसे और होते हाँ जी और दूसरा उदाहरण वो तो बताए मैंने ऐसे आ आई आईकार ओकार भी इसी तरह से मिलेंगे एक तद्धितांत और तीसरा समास ये अभी जो आप सूत्र पढ़ रहे हो ना लगभग छह सूत्र तक वृद्धिराधे चुना इको गुण वृद्धि न धातुलोपार धातु के कंगी च दी दे यहाँ तक कृदंत तद्धितंत और समास की सिद्धियां और तिंगंत की वेख एक, एक कृदंत तिंगंत और तीसरा तद्धितान्त और चौथा समास चार प्रकार की सिद्धियां आपको बताएंगे और उनमें इन सूत्रों को घटाएंगे कृदंत के उदाहरण क्या क्या हैं देखो कृदंत के उदाहरण बनेंगे जैसे भाग है त्याग है राग है याग ऐसे बहुत सारे शब्द बन जाएंगे हैं पाक है और दूसरे पाठ पांच पाचक है पाठक है तीसरे टाइप के कारक का है चौथे टाइप के नायक है और चाय का है वो तो गुण के हैं और ये तिगंत के उदाहरण हो जाएंगे आचार्य सीत